कि राइट टू रिकॉल यानी कि ऐसे प्रोसीजर जिसके द्वारा प्रजा सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रिजर्व बैंक गवर्नर लोकपाल आदि को नौकरी से निकाल सकते हैं उनके टर्म खत्म होने से पहले